मैं तो थोड़ा और एक कदम आगे जाता हूं जाना भी चाहिए 2000 वर्ष बीत गए जीसस के वक्तव्य को दिए हुए 2000 वर्षों में मनुष्य की चेतना ने नए आयाम छुए जीसस कहते हैं परमात्मा प्रेम है मैं कहता हूं प्रेम परमात्मा है जीसस के वक्त, वक्तव्य में परमात्मा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 दूसरे को दबाने शोषित करने दूसरे का साधन की तरह उपयोग कर लेने की दूषित भावना छिपी है इसलिए तो तुम्हारे प्रेम में ईर्षा जन्मती है अन्यथा प्रेम में और ईर्षा में ईर्षा होनी चाहिए हिस्सा घृणा का ईर्षा जैसा जहर और प्रेम से निकलेगा असंभव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 जो बच्चा मां के ध्यान का केंद्र था वो परिधि पर हट जाएगा नया बच्चा केंद्र पर होगा वह नए बच्चे की ज्यादा देखभाल करेगी सेवा सुश्रूषा करेगी चिंता करेगी स्वभावता नया बच्चा ज्यादा जरूरत है उसकी उसके बचाव के लिए सुरक्षा के लिए ज्यादा आयोजन करना है बड़ा बच्चा उपेक्षित होने लगेगा इस नए बच्चे के प्रति बड़े बच्चे के मन में प्रेम पैदा होता है असंभव मनोविज्ञान मनोविज्ञानिकों से पूछो वो कहते हैं भयंकर ईर्षा पैदा होती अगर बड़े बच्चे का बस चले तो छोटी की गर्दन दबा दे कभी कभी दबाता भी मौका देखकर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 अगर बच्चा गिरने की तरफ जा रहा होगा तो मां को रोकना ही पड़ेगा कुएं के पास जा रहा होगा तो आवाज देनी ही पड़ेगी कि रुक वहां मत जाना अगर भूल चूक करेगा तो कभी धमकाना भी पड़ेगा कभी मारना पीटना भी पड़ेगा और इस सब से बच्चे के मन में बड़ा क्रोध पैदा होता है बच्चे के भीतर बड़ी आग जलती मगर उसे प्रकट तो कर नहीं सकता उसे दबाए रखता है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 हमने मनुष्य के जीवन से स्वतंत्रता का सूत्र कम कर दिया क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति खतरनाक मालूम होते हैं स्वतंत्रता का अर्थ होता है तुम उन्हें गुलाम ना बना सकोगे वे जीवन दे देंगे लेकिन अपनी आजादी ना देंगे वे मरने को राजी हो जाएंगे लेकिन अपनी स्वतंत्रता को ना खोएंगे क्योंकि स्वतंत्रता का मूल जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वे अपने प्रेम को ना गवाएंगे चाहे स्वयं को गमा दे क्योंकि प्रेम की वेदी पर स्वयं को चढ़ा देना सौभाग्य है इसलिए ना हम जगत में प्रेम चाहते रहे अब तक ना स्वतंत्रता चाहते रहे अब तक ना हम चाहते हैं कि लोग सोच विचार पूर्ण हो ना हम चाहते हैं चैतन्य हो हम चाहते हैं बिल्कुल गोबर गणेश की गुलामी आज्ञाकारिता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 तो क्या यह संभव था कि यह हेरोना पर बम गिरा सकता इसे याद आया होता अपना प्रेम इसे याद आया होता कि ये लाखों लोगों ने भी प्रेम किया होगा प्रेम की इस बगिया को उजाड़ दूं? सिर्फ आज्ञाकारिता के थोथे सिद्धांत के आधार पर एक लाख लोगों की बलि चढ़ा दूं?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 मैं जिसे प्रेम कह रहा हूं वो कोई और ही बात है वह तुम्हारे हृदय का आविर्भाव तुम जिसे प्रेम कहते हो वह केवल मस्तिष्क का गणित हिसाब किताब सोहन प्रेम तो जब भी होता है पूर्ण ही होता है और तू धन्यगी है कि वैसे पूर्ण प्रेम की एक झलक तुझे मिली इस जगत में बहुत कम लोग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 यह निगोड़े नैन को क्या हो गया है कह दिया शायद हमारा राज तुमने पीर से पाषाण पिघले जा रहे हैं इस तरह टूटा गगन से एक तारा चांद के लो प्राण ओठों आ रहे हैं बिलखता अंबर बिलखती हैं दिशाएं आज की इस रैन को क्या हो गया है उमड़ता सावन उमड़ती हैं घटाएं यह निगोड़े नैन को क्या हो गया है पांव आए हमारे जिस डगर को धूल तक उसकी हुई है अगर उचंदन पर जहां विश्राम करना चाहते हैं छाया तक देती वहां की दाह दंसन दहकता आंगन दहकते द्वार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 बहकते हैं स्वर बहती हैं सदाएं यह हटीले बैन को क्या हो गया है उमड़ता सावन उमड़ती हैं घटाएं यह निगोड़े नैन को क्या हो गया है मुस्कुराएं हम चमन सब झूम जाए जोहती हैं बाट आने की बहारें आज सुध शायद तुम्हें आई इधर की द्वार दस्तक दे रही हल्की फुआरें सहमता उपवन सहमती हैं हवाएं इस हटी उपरेन को क्या हो गया है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 धूल तक उसकी हुई है अगरू चंदन प्रेम भरा व्यक्ति जहां चल जाए वहां धूल भी अगरू चंदन हो जाती पांव छुआ हमारे जिस डगर को धूल तक उसकी हुई है अगरू चंदन पर जहां विश्राम करना चाहते हैं छा तक देती वहां की दाह दंशन फिर इस संसार में कुछ भी बात नहीं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 फिर तुम पत्नी को इसलिए नहीं चाहते कि वह पत्नी है तुम्हारी बल्कि इसलिए चाहते हो उसके भीतर भी परमात्मा प्रकट हुआ है तुम बेटे को फिर इसलिए नहीं चाहते को तुम्हारा है फिर इसलिए चाहते हो कि उसके भीतर भी परमात्मा प्रकट हुआ है फिर तो सबके भीतर परमात्मा प्रकट हुआ है कौन अपना कौन पराया एक का ही वास है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 सोहन प्रेम तो पूर्ण है इतना पूर्ण कि सारे अस्तित्व को संभाले अपने में और फिर भी शेष रह जाता है अस्तित्व छोटा पड़ जाता है प्रेम इतना पूर्ण है और जो पूर्ण है वह घटता नहीं बढ़ता ही जाता है प्रेम के इस जगत में पूर्णिमा के बाद फिर चांद छोटा नहीं होता चांद रोज बड़ा होता जाता है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 इस संबंध में आपका क्या कहना तो सुन का तुम भोजन करते हो तो भोजन में नब्बे प्रतिशत तो रफेज होता दस प्रतिशत पचता है मांस मज्जा बनता है नब्बे प्रतिशत तो मलमूत्र से बाहर निकल जाता है जो लोग आते जाते रहते हैं उसने कहा उनकी भी जरूरत है रफेज अगर तुम सिर्फ पोस्टिक आहार ही करोगे जिसमें रफेज नहीं है तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे मलमूत्र का निष्कासन कैसे होगा जरा कठोर भाषा है गुरुजेब की भाषा ऐसी ही थी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 इसमें अधिक कूड़ा करकट है घास पात लेकिन वो घास पात का वजन जरूरी है ताकि तुम्हारी अंतड़िया साफ होती रहे गुरुजेब ने भी खूब उदाहरण लिया कि वो जो 90 प्रतिशत लोग आते जाते रहते हैं वो सिर्फ अंतड़ियों को साफ करने के लिए इससे ज्यादा उनका कोई मूल्य नहीं मूल्य तो उनका है जो टिक रहे जो हड्डी मांस मज्जा बने सोहन टिक रही और इतनी टिक रही कि अब तो जाने का सवाल ही नहीं उठता एक सीमा है उसके पार जाने का सवाल नहीं उठता एक सीमा है जब पहचान ऐसी गहरी हो जाती कि फिर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं एक समझ है अंतरतम की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 बढ़ता गया है और और पूर्णतर होता गया है तूने कहा कि यह मेरे जीवन के सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक घटना मानती हूं है ही प्रेम जीवन की सबसे बड़ी और सबसे आश्चर्यजनक घटना क्योंकि जिसको प्रेम की नाव मिल गई समझो कि उसको वह किनारा मिल गया जिसको प्रेम की नाव मिल गई अब दूसरा किनारा ज्यादा दूर नहीं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 परसों और सुंदरतर और जिसका जीवन सुंदर है प्रेमपूर्ण है आनंद उल्लास से भरा है उत्सव पूर्ण है उसकी मृत्यु भी उत्सव होगी महोत्सव होगी क्योंकि मृत्यु है क्या सारे जीवन की पराकाष्ठा मृत्यु जीवन का अंत नहीं है जीवन की पूर्णा होती है